बोले राजपाठ जो हरि हैं जो राज चाहते हैं उनको दे डालो एक अंगोछा रखो एक धोती और एक पात्र रखो अपने ही राज्य में भिक्षा मांगकर विचरण करो सात दिन फिर आना तो हो जाएगा राजपा त्याग कर दिया तो अब शत्रु रहे कहीं शत्रु तो राज्य के थे जब राज्य दे डाला तो शत्रुता क्यों करें तो साधु हो गया खोर खोरकाय को चिपकेंगे अब भाई नहीं उसके पास मुंह मोड़ लिया सारे चाटुकारों ने विवेक वैराग जगा तो राग गया भगवान के निमित प्रीति हुई तो द्वेष गया मधु कहटो मर गए लोग आदर से भिक्षा देने लगे कि राजा साहब हैं और साधु हैं सात दिन के बाद तीतल मुनि के पास पहुंचा, गुरुवार आपने जो मार्ग बताया ऐसा नहीं कि आपने जो आज्ञा किया मैंने राज छोड़ दिया तो उनके सिर पे नहीं भाई गुरु के कहने से मैंने नौकरी छोड़ दी गुरु के कहने से हमारे कहने से नहीं अपने विवेक से छोड़ो तितल मुनि भीतर प्रसन्न हुए और सत्पात्र है ईश्वर का महत्व तो जानता है राजनाश्वर है आयुष नाश करेगा ये समझदार है विवेकी है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया सुनकर मन मन से संबंध विच्छेद कर दिया एक होता है धारणा ध्यान समाधि करके मन शांत करके रिद्धि सिद्धि पाई फिर ज्ञान पाया दूसरा होता है कि मन मन हमारा दृश्य है वो नहीं समाधि करनी पड़ी ना कुछ मन से संबंध विच्छेद कर लिया जैसे यह यह यह ऐसे मन भी यह वह और यह दोनों जिससे प्रकाशित होते उस टिक में में मैं गुरु ने कहा अब तुम्हारी मौज है विचरण करो कभी किधर कभी किधर चल देते अब एक राज्य अपना नहीं सब भूमि अपना पा है स्वरूप है कुछ समय ऐसा विचरण करते करते किसी राज्य के द्वार पर पहुंचे तो रात होने के कारण राज्य का दरवाजा बंद हो जाता था उस राज्य का राजा मर गया रात को सुबह हथिनी सजाकर निकाली गई तो हथिनी ने द्वार पर बैठे कंबल में छाके पड़े साधु लोग पड़े होते न उनमें सारे राज्य राजा होने के सद्गुण जानकर उन्हीं पर कलश ढोल दिया परंपरा के अनुसार मंत्रियों ने प्रार्थना की कि भगवान आप ही राज्य संभालिए वो राज्य संभाला अब अंतरात्मा का राज्य तो मिल गया है तो महाराम विषय विकार तो है नहीं शांत उनके संपर्क से मंत्री भी सारे सज्जन हो गए तो राज्य में सुख संपदा वैभव लहराने लगा शत्रु जो उनसे जलते थे और उनको राज्य दे के आए उन्होंने प्रशंसा सुनी कि वही भागीरथ आत्मज्ञान पाकर अभी पड़ोस के राज्य को ऐसा उन्नत किया है कि हम लोगों को तो लोक नालत करते हैं प्रजा हमसे खुश नहीं है और हमने जो इतने वर्ष राज्य भोगा तो अपनी आयु से ही भोगी रानियों के हाड मास या खुशामत आमतौरों के वाह भाई धोखा खाया उन राजाओं ने भगीरथ को प्रार्थना किया कि प्रभु हम आपके पास राज्य था तो द्वेष करते थे लेकिन हमने राज्य करके देखा कुछ भी नहीं है ये तो चूने के लड्डू हैं लगते मक्खन के कुछ भी नहीं है अब आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए आप एक राज्य तो क्या दस संभालो आपको क्या है अनुनय विनय करके जो राज्य शत्रुओं को देके आए थे वो शत्रु एकांत में जंगल में गए राज्य भरत भागीरथ को दे दिया तो अब दो राज्य हो गए और पहले की अपेक्षा ज्यादा जैसे हमारी शक्कर की दुकान अहमदाबाद थी अब कई दुकानें हो गई मेरी अहमदाबाद में कई सेंटर कई आश्रम हो गए लेकिन अभी का मज़ा अलग है पहले की मजूरी अलग है तो ये दोनों राज्य आराम से संभलते थे जो जिज्ञासु होते थे जो ईश्वर का महत्व जानते थे उन्हीं को मंत्री पद पे रखा तो हेराफेरी बंद हो गई ऊपर टॉप में हेराफेरी बंद हो गई तो नीचे सारा ऑपरेशन तो अच्छा हो गया फिर भी देखा कि ये दोनों राज्य संभाल कर भी प्रजा का इतना हित तो नहीं होता सागर राजा के पुत्र मर गए वो हमारे कुल के थे गंगा जी लाने में जो हमारे पूर्वज नहीं ला सके स्वर्गवास हो गए मैं गंगा जी को लाऊंगा तो दोनों राज्य छोड़ कर जैसे कई आश्रम छोड़ कर इधर आ गए ये भी छोटे मोटे राज हैं चले गए एकांत में धारणा किया शिवजी का विष्णु जी का स्वर्ग तो से विष्णु पद से जो गंगा चलती है वो धरती पे तो आए लेकिन धरती पे कौन संभालेगा तो शिव जी की आराधना की शिव जी राजी हो गए लोकोप लोक उपकारी है तो हम करते हैं तो विष्णु पाद से चली स्वर्ग से होती हुई गंगा शिव जी के जटाओं में आ गए और फिर वहाँ से लाते लाते गंगा सागर तक का रास्ता बन गया इसीलिए गंगा जी को भागीरथी गंगा भी कहते हैं राजा भागीरथ लाए अभी भी प्रभाव तो है इतने लोग खींचे चले आते हैं, लेकिन भागीरथी गंगा का महत्व जितना संयम और अंतरात्मा सत्संग की भागीरथी में जाएंगे तब तो उसका लाभ होता नहीं तो गंगा किनारे भी द्वार में भी लोग रह रहे हैं वही जैसे दिल्ली में रह रहे हैं शहर द्वार में रह रहे हैं सत्संग का मूल्य पता चला संसार को निसार माना ईश्वर ही सार है वे लोग फायदा उठाते हैं पूरा दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा बढ़िया हुआ फिर चलो चलो वहीं कोल्लू के बैल गाड़ी खींचो और मरने के तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं कोई कोई विरले अमरता के लिए चल पड़ते हैं नारायण हरि हरि ओम हरि ओम ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम। तीर्थ नाये एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल अनंत तो ब्रह्म परमात्मा है उस ब्रह्म परमात्मा के तरफ चलता है अंत वाले को अंत वाला जो समझता है जो नश्वर को नश्वर जानता है वही शाश्वत के तरफ चलता है ठीक से नहीं तो फिर फिर से वही चाहे सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे तमाशा यही है कि बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष नाश हो रहा है कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन को तैयार खड़ा ये जग की रीति जाने वालों के बीच जीते हैं तो चलता है क्या करें क्या करें क्या करें ये राज का गया कोई अच्छा ऊंचा व्यक्ति था राज तिलक होने की तैयारी थी कैसे तो लोगों ने बोला चलो बुला सत्संग सुन के फिर करेंगे ये सत्संग सुना तो सत्संग में था देवताओं का एक दिन बीतता है तो मनुष्य का एक साल देवताओं की पलके नहीं हिलती संयम से रहते हैं तभी देवता बनते हैं और देवों से भी ऊंचा ब्रह्मलोक लोक है वैंकुट है उससे भी ऊंचा आत्म साक्षात्कार है ब्रह्म ज्ञान की महिमा सुनो धिकार है उन लोगों को जो ब्रह्म परमात्मा को छोड़कर संसार में पड़े हैं और हैं तो देखा कि हम तो संसार में जा रहे हो चल पड़ा जंगल के तरफ किसी संत महात्मा को खोजा मुझे संसार से पार करिए बोले तो पार ही है संसार की आसक्ति छोड़ भगवान को पाने का इच्छा कर दे बोले बस वही करना है थोड़ा समय रहे एकांत में लगातार प्रतीक्षा वितीक्षा तो कुछ जो कुछ सहना था ताकि तड़प होती तो आदमी ग्रेजुएशन के लिए कितना सह लेता है जॉब के लिए कितना सह लेता है बहुत तुच्छ से चीज़ों के लिए कितना कितना सहते है? उसको साक्षात्कार हो गया लौट के आए तो देखे कथा में वही पंडाल में वही के वही लोग बैठे आके उनको कंधे से पकड़ के हिलाने लगा बोले क्या करता है बोले जिंदे हो कि पुतले हो ये देख रहा हूँ मैं एक बार सुनाओ चला गया मैं तो ज्ञातगे हो क्या आए हूं तुम तो वही बैठे हो कोई आठ साल से कोई पंद्रह साल से कोई पच्चीस साल से तुम मनुष्य हो <laughs> क्या हो ये मैं चेक करने को आया हूँ अब तो ज्ञान हो गया था तो उसकी हर हरकत आनंददायी हो जाती है जैसे मैं अगर झूठ बोलूँ तो तुम मरो ऐसा दूसरा कोई बोले तो जूते खाए हम तो करते हैं तो आनंददायी हरकत हो जाती है